रात के सा ग्यारह बज रहे थे और रेस्टोरेंट से चलने के लगभग पांच घंटे बाद अब विक्रांत और उसकी टीम हाईवे के किनारे ही एक होटल में आराम कर रही थी विक्रांत इस वक्त होटल की खिड़की के पास बैठकर बाहर हो रही बारिश का लुत्फ उठा रहा था कुछ देर तक बारिश को देखने के बाद विक्रांत वहाँ से उठकर वापस अपने बैड पर आ गया पहले तो वो कुछ देर तक अपने फोन में देख कल की स्पीच की तैयारी करता फिर कुछ देर तक स्पीच दोहराने के बाद उसका ध्यान आज के दिन के इंसीडेंट पर चला गया इस वक्त विक्रांत को अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से उसे रेस्टोरेंट में बैठे बैठे क्या हो गया था आखिर क्यों मैं उन लोगों से भिड़ गया क्यों मैं उनके साथ मारपीट करने लग गया अगर चाहता तो ये सिचुएशन बिना मारपीट के आराम से भी हैंडल की जा सकती थी लेकिन क्यों मैं उस शख्स ऐसी मारपीट करने लग गया बदमाश बदमाश उसने मुझे ये शब्द क्यों कहे विक्रांत मनी मन इस शब्द के बारे में सोच रहा था उस अधेड़ ने विक्रांत से बात करने की शुरुआत ही इसी शब्द से की थी और जब विक्रांत के कान में ये शब्द पड़े तो उसे ना जाने क्या हो गया कि वो उसके साथ मारपीट करने के लिए उतारू हो गया विक्रांत जब अपनी पिछली जिंदगी में था और जब वो बदमाशों वाले काम करता था तब उस टाइम अगर उसे कोई बदमाश कहता था तो विक्रांत को खुशी मिलती थी तब तो वो चाहता था कि लोग उसे बदमाश और गुंडा कहे लोग उससे डरे लेकिन अब ऐसा नहीं है उसे अब ये शब्द बहुत ज्यादा चुपते है खैर विक्रांत को अपनी आज की हरकत पर काफी पछतावा भी हो रहा था अब उसकी पर्सनालिटी पर ऐसी हरकत शोभा नहीं देती है विक्रांत ये बात अच्छे से समझता है और इसीलिए उसने काफी दिन पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा वो इस तरह के लड़ाई झगड़े करना बंद कर देगा लेकिन आज न जाने उसे क्या हुआ कि वो उन लोगों से ना चाहते हुए भी भिड़ भी बैठा वैसे आज उसके अदृश्य शक्ति के सिस्टम ने उसकी बहुत मदद की थी वरना उन सीक्रेट एजेंट से भिड़ना काफी मुश्किल हो जाता वैसे अदृश्य शक्ति का साथ मिलने से विक्रांत को थोड़ी तसल्ली भी मिल रही थी उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसका अचानक से उसका फोन बज उठा उसने फोन चेक किया तो पता लगा की उसे हर्षित ने मैसेज किया हुआ था हर्षित ने विकांत को मैसेज करके बताया कि उसने कैमरा मैन अनिकेत और डायरेक्टर रविचंद्रन के लैपटॉप में वायरस डाल दिया था और वायरस के एक्टिवेट होते ही उन दोनों के लैपटॉप का पूरा डेटा उड़ा दिया गया चैंपियन पिक्चर्स वाले इस फिल्म को रिलीज करने की कोशिश जरूर करेंगे चूँकि लाइट हाउस मर्डर केस अब काफी बड़ा इंसिडेंट साबित हो चुका था और अब तक ये केस लगभग पूरे देश में फैल चुका था ऊपर से फिल्म में जितने लोगो ने काम किया था उसमें से भी अधिकतर की मौत हो चुकी है ऐसे में ये फिल्म बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुकी थी ऐसे में अब अगर इस फिल्म को रिलीज किया जाता है तो इसकी कंट्रोवर्सी का फायदा फिल्म को भरपूर मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा तो चैंपियन पिक्चर्स के मैनेजर गुलाटी को होने वाला था हालांकि विक्रांत को किसी के फायदे ऐसी कोई मतलब नहीं था दरअसल विक्रांत को प्रॉब्लम इस बात से थी की पूरा लाइट हाउस मर्डर केस ही इसी फिल्म की वजह से हुआ था इंस्पेक्टर अशोकन और उसकी मां ने मिलकर फिल्म क्रू के सभी लोगों को इसलिए ही मारा था क्योंकि वो लोग उसकी कहानी पर फिल्म बना रहे थे अब अशोकन और उसकी मां दोनों जेल में हैं। और हो सकता है कि उन दोनों को कोर्ट से फांसी की भी सजा सुनाई जा सकती है ऐसे में अगर फिर भी ये फिल्म रिलीज होती है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ऊपर से फिल्म में काम करने वाले जितने लोग थे उन लोगों के घर वालों को भी फिल्म रिलीज होना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा इस वक्त उसे लाइट के केस से जुड़े सभी लोगों का ध्यान आ रहा था बासू अशोकन अशोक कन्न वजाह सामंता नौशाद अनिकेत और बिना जाने कितने लोगों की जिंदगी इस केस की के वजह से खराब होगी जबकि विक्रांत ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहता था इतने लोगों की मौत हो चुकी है और फिर भी इस साले को शर्म नहीं आ रही विक्रांत ने मनी मन बड़बड़ाते हुए कहा इस साले को भी पकड़ जेल में डालना चाहिए फिर इसकी अकल ठिकाने आती लाइट हाउस वाले केस के बारे में सोचते हुए विक्रांत को लग रहा था कि अगर बासु ने उस रात वजाहत अली को झूठे इल्जाम में फंसाने की गलती ना की होती तो शायद ये केस हुआ ही ना होता फिर शायद उस इंसिडेंट के लगभग 35 साल बाद इतने लोगों का मर्डर ना हुआ होता खैर अब जो हुआ सो हुआ जिसकी गलती थी उसे कानून की तरफ से सजा भी मिल जाएगी अब इस बारे में ज्यादा विचार करने से कोई फायदा नहीं है आज के कोडवर्ड पहाड़ और आग के खत्म होने के बाद विक्रांत को अदृश्य शक्ति की तरफ से कुल 123 परसेंट का सक्सेस रेट मिला हुआ था इस सक्सेस रेट के साथ विक्रांत को तीन टूल्स भी दिए गए थे जिसमें एक था अदृश्य परफ्यूम एक था इन टॉर्च लाइट और एक टूल था इनविज्यूबल पैराशूट शुरू से अदृश्य शक्ति का सिस्टम विक्रांत के काम करने के तरीके के अनुसार ही उसका साथ देता है अगर विक्रांत अच्छा काम करता है और सही दिशा में काम करता है तो फिर उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से अच्छी डिवाइस भी दी जाती है लेकिन अगर विक्रांत को गलत काम करता है या फिर अदृश्य शक्ति के मुताबिक टास्क को पूरा नहीं करता है तो फिर उसी के हिसाब से उसे रिजल्ट मिलता है विक्रांत इस वक्त बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था उसकी बस एक ही कमी थी और ये था उसका गुस्सा अगर विक्रांत ने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना सीख लिया तो फिर तो उसे अदृश्य शक्ति का काफी साथ मिलेगा वो इस वक्त मनी मन वादा कर रहा था अब आगे से वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगा अब वो एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर की तरह ही बिहेव करेगा चुकी अगले दिन विक्रांत को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इम्पोर्टेंट स्पीच देनी है इस वजह से विक्रांत ने अभी कोई भी कोड वर्ड हासिल करना ठीक नहीं समझा वो अभी बस स्पीच की थोड़ी तैयारी करके आराम कर लेना चाहता था क्यूँकी अभी उसे आगे सफर भी करना है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच भी देना है। विक्रांत अभी स्पीच के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसे एहसास हुआ की आज तक डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने के लिए इतना प्वाइंट कभी नहीं मिला था इतना प्वाइंट मिलने के बाद अब विक्रांत आसानी से अदृश्य शक्ति के सिस्टम को अपडेट कर सकता था सो तो उसने बिना किसी देरी के तुरंत ही अदृश्य शक्ति को अपग्रेड करना शुरू कर दिया सिस्टम को अपग्रेड होने में तकरीबन पांच मिनट का वक्त लगा तब तक विक्रांत इसके अपग्रेड होने का इंतजार करता रहा सिस्टम अपग्रेड होने के बाद अब इसका इंटरफेस बिल्कुल बदल चुका था उसने सिस्टम के इंटरफेस को चेक किया तो पता चला कि सिस्टम का मेन स्ट्रक्चर नहीं बदला था लेकिन अब इसके कुछ फीचर बदल चुके थे जैसे की अब अदृश्य शक्ति के सिस्टम में कुछ नए फंक्शन भी जुड़ गए थे जैसे की अब यहाँ पर कोडवर्ड की हिस्ट्री का भी रिकॉर्ड मिल सकता था जैसे कि पिछले दिन कौन सा कोडवर्ड था कितना सक्सेस रेट था सब कुछ इस सिस्टम से जाना जा सकता है अब इस सिस्टम में रडार को भी ऐड कर दिया गया था जो कि विक्रांत को डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन तक पहुंचाने में मदद करेगा इसके साथ ही अब सिस्टम में एडवांस टूल को इस्तेमाल करने का विशेष फीचर एड हो चुका था अब तक अदृश्य शक्ति सिस्टम कई बार अपग्रेड हो चुका था और सिस्टम में अब तक कई सारे बदलाव भी हो चुके थे लेकिन इस बार अदृश्य शक्ति के सिस्टम में जो चेंज हुआ था वो बहुत ही खास था अब अदृश्य शक्ति के सिस्टम में एक नया ऑप्शन भी जुड़ गया था जिसका नाम था सिलेक्टेड डिवाइस इस फंक्शन पर क्लिक करने के बाद डिवाइस बार में काफी अजीब सा बदलाव देखने को मिलता है डिवाइस बार में कई सारे नए टूल्स दिखने शुरू हो जाते है जिसका इस्तेमाल विक्रांत ने आज के पहले कभी नहीं किया था और न ही ये टूल अदृश्य शक्ति द्वारा विक्रांत को दिया गया है लेकिन जरूरत पड़ने पर विक्रांत इन सभी टूल्स का इस्तेमाल कर सकता था लेजर कटर इनविजुअलिया समेत और भी कई सारी ऐसी डिवाइसेस थी जिसका इस्तेमाल वो एडवांस टूल के रूप में अब कर सकता था पहले तो काफी देर तक विक्रांत को इस नए सिस्टम का मतलब ही नहीं समझ में आया लेकिन थोड़ी देर तक गंभीरता से इसके बारे में विचार करने के बाद विक्रांत को समझ में आया की अदृश्य शक्ति के सिस्टम में अपग्रेड होने के बाद वो काफी सारे टूल्स का इस्तेमाल एडवांस के तौर पर कर सकता है इन टूल्स का इस्तेमाल करने के बाद अगर विक्रांत को अच्छा सक्सेस रेट मिल जाता है तो फिर वो आगे जाकर उन टूल्स को पा सकता है लेकिन उन टूल्स को पाने के लिए उसे फिक्स पॉइंट लाना होगा जिस लेवल की और जिस तरह का टूल्स उसे चाहिए होगा उसी के अनुसार उसे प्वाइंट भी गेन करना होगा जैसे अगर हम इंडिविजुअल कटर का उदाहरण लें अगर वो इस डिवाइस को पाना चाहता है तो फिर विक्रांत को 500 पॉइंट लाकर इसे एक्टिवेट करना होगा इसका अर्थ ये हुआ कि विक्रांत को अपने डुप्लीकेट टास्क में लगभग 180 परसेंट का सक्सेस रेट लाना होगा अगर वो 180 परसेंट का सक्सेस रेट नहीं ला पायेगा तो फिर उसके कुल पॉइंट्स में से 500 सौ काट लिए जाएंगे कुल मिलाकर इसे इस तरह ऐसी समझा जा सकता है की विक्रांत के पास अपना मन चाह लेने का पावर आ चुका है और वो अपने सक्सेस रेट और पॉइंट्स के बदले खास तरह के टूल्स को एक्टिवेट कर सकता है अगले दिन सुबह दस बजकर पंद्रह मिनट से आरोपी के हेडक्वार्टर के भीतर मौजूद कॉन्फ्रेंस रूम खचाखच भरा हुआ था पुलिस ऑफिसर से लेकर मीडिया जगत के कई लोग इस हॉल में बैठे हुए थे और इस वक्त सभी की नजरें स्टेज पर खड़े होकर बोल रहे शख्स आरोप टिकी हुई थी जो की अपनी वीर गाथा का बयान कर रहा था जाहिर है ऐसा काम सेंट्रल सी से के टीम लीडर मिस्टर विक्रांत सक्सेना के अलावा कोई और नहीं कर सकता था वो यहाँ पर लोगों को हेडलेस फीमेल मर्डर केस के बारे में खूब बढ़ा चढ़ा बयान कर रहा था चारों तरफ आग लगी हुई थी और मुजरिम के पास गन भी था लेकिन मैं और मेरे टीम मेंबर बिल्कुल भी नहीं डरे हम लोग पूरी हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने लगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वहाँ पर लगी आग भी बढ़ती जा रही थी इंस्पेक्टर पांडे भी हमारे साथ थे उनके लिए भी आप लोग एक बार जोरदार थाली बजा दीजिए बहुत ही ब्रेव ऑफिसर थे हालांकि अब वो रिटायर हो चुके हैं पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा विक्रांत ने फिर आगे की स्टोरी बताते हुए कहा मेरे साथ इंस्पेक्टर पांडे भी आग के पास जाने लगे लेकिन उनकी एज ज्यादा थी और उस वक्त वहां पर मैं उनसे सीनियर था इस वजह से मैंने उन्हें जाने ऐसी रोक दिया तुरंत ही मैंने डिसीजन लिया की मैं अकेले अंदर जाऊँगा और वो वहाँ ऐसी मुजरिम को पकड़ कर ले आऊँगा पांडे जी मुझे रोकने लगे बोले की सर ऐसे आग में अंदर जाने आरोप आपकी जान भी जा सकती है विक्रांत ने इस स्टोरी को बेहद रोमांचक बना दिया था ऐसे में हॉल में मौजूद हर शख्स बिना अपनी पलकें झपकाए विक्रांत की बातें सुने जा रहा था मैंने कहा नहीं पांडे जी आज मेरी जान जाने से ज्यादा जरूरी इस मुजरिम को पकड़ना है मुझे तो दुख इस बात का है कि भगवान ने मुझे सिर्फ एक ही जान क्यों दी अगर मेरे पास ऐसी हजार जान भी होती तो मैं उन सब अपने पुलिस फोर्स के लिए अपने देश के लिए कुर्बान कर देता आखिर जब मैंने ये पुलिस की वर्दी पहनी थी तब मैंने यही शपथ ली थी ना विक्रांत ने अपनी स्टोरी को इमोशनल बनाने के लिए आंखों में झूठा आंसू लाना भी शुरू कर दिया था एक बार फिर से पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा